सूरदास विरह पदावली गोपी विरह वर्णन श्याम सि को कठिन करे करखरी दिन को प्रिय परदे जिनको प्रिय परदे श्याम से रे को दे, दे। उन माधव कछु भली भले नी उन माधव कछ भलि नौन तने कौ छि प्राइ न रहम छन भरी प्राइण अधिक अधिके श्याम सिधारे कोने से श्याम से धारे कौन देश अति निठुर पतिया नहीं पठू हथ सदेश सूरदास यह उपजत है सूर्यदास प्रभु यह उपजत है धरिये जोगिन बेस श्याम से धारो सूर्यदास जी के शब्दों में एक गोपी कह रही है सखी न जाने श्याम सुंदर किस दे चले गए अरे सखी जिनके प्रियतम विदेश हो उनका हृदय बड़ा ही कठोर है उन माधव ने कुछ अच्छा काम नहीं किया यह हमारी कौन सी त्यागने योग्य अवस्था थी उनके बिना प्राण क्षण भर भी नहीं रहते रात दिन अधिक चिंता बनी रहती है वे अत्यंत निष्ठुर है जिसके कारण उन्होंने किसी के हाथ न तो पत्र भेजा और न संदेश अब तो चित्र में यही बात आती है कि अपने स्वामी के लिए योगिनी का वेष धारण कर लूरी दिखरा बहु वह दे खरा भे कहाजवती हरी बिनो लहन सुख कॉले मुख में मेठ रज दीन ही। हम दीन हो जा ज्ञानी नधिक विभेश मृग जो तिसा बिनु हम बसत भयती सरी भरी सूरदास प्राण पतित अब कहा रह दिखरा बहु वह देदास जी के शब्दों में कोई गोपी कह रही है सखी भदेश दिखला दो जहा मोहन है क्या कहू श्याम सुंदर के बिना इस ब्रज में निवास करके मुझे सुख का लेस भी नहीं मिला अक्रूर ने जो मुंह मीठी बात कही उस पर हमने शुषुओं और श्याम सुंदर को उनके साथ जाने दिया पर उस समय हमने मृग की भांति ब्याध के वेश को जाना नहीं जो विश्वास दिलाकर प्राण ले लेता है मैंने सहद के समान मोहन को हृदय में संचित करके रखा था किंतु वे अक्रूर भौरे की भांति आए और आखों में अवधि के आश्वासन रूप छीटे डालकर हमारे सहारे को वहां मथुरा में ले गए जहाँ अन्याय सुना जाता है मोहन के बिना ब्रज में रहते हमें आज तीसरी संध्या तीसरा दिन हो गई किंतु हमारे ये पतित प्राण अब भी न जाने शरीर में क्यों बने हुए हैं कुछ समझ में नहीं आता गोपाल ही पाव धो के मुद्रा कर खप्पर खपर लिह जो गिल विभूति लगाऊं जटा बधा के हरि कारण को गोरख जगाऊं जैसे स्वांग महेश तन मन चारो भसम चढाऊं बिरहा के उपदेश सूर श्याम विनुहम जैसे जाजी के शब्दों में गोपी कह रही है सखी गोपाल को पता नहीं किस देश में पाऊंगा उन्हें पाने के लिए अब मैं कानों में सिंगी की मुद्रा पहन और हाथ में खप्पर लेकर योगनी का वेश बनाऊंगी कंथा गुदड़ी धारण कर विभूति भस्म रमाऊंगी बालों को जटा बनाकर बांधूंगी और इस प्रकार श्याम सुंदर के लिए गोरख को जाऊंगी नाथ पंथ में दीक्षा लेकर गोरखनाथ के मंत्र को जागृत करूंगी और शंकर जी का वेष धारण करूंगी अरे विलोक की शिक्षा मानकर शरीर तथा मन को जलाकर उसकी भस्म चढ़ाऊंगी क्योंकि श्याम सुंदर के बिना तो हम ऐसी ही हो गयी हैं जैसे मणिप के बिना सर्प सर्प्रज्रज आई धनपति कुमार कही है अब न कही है वाल। मुरली का धुन सप्त चलो निशान बजाई दिग्विजय को युवती मंडल फूप परी है पाई सुरभि सखा सहन भेंट संग आत पत्र मयूर लसत रवि एन मधुपे जनसुजस कही मदन आय छुपाई द्रुमलता बन कुसुम बानक बसन कुटी लखा पायक सूर प्रभु ब्रजराज के शब्दों में कोई गोपी कह रही है गोपाल ब्रज में फिर आ जाओ हम तुम्हें महाराज नंद जी का कुमार कहेंगे और अब गोपी नहीं गोप, गोप नहीं कहेंगे तुम सातों स्वरों से युक्त वंशी ध्वनि रूपी नगाड़ा दसों दिशाओं में बजाते चलो क्योंकि दिग्विजय के लिए तो का मंडल रूपी राजाओं का समुदाय है तुम्हारे साथ रहेंगे तथा घोड़ों के खुरो से उड़ने वाली धूल के समान गायों के खुर से धूलि उड़ेगी मयू पृक्ष की चंद्र का रूपी छत्र सूर्य बिंब के समान तुम्हारे सिर पर शोभा देती ही है भौरे रूपी बंदी जन तुम्हारा स्वयश गायेंगे कामदेव तुम्हारी आज्ञा पाकर वन के वृक्ष लताओं के पुष्पों से सजाकर वस्त्र का भवन तंबू बना देगा सभी पशु पक्षी तुम्हारे आज्ञा पालक दूत द्वारपाल तथा पहरेदार होंगे हे स्वामी की बार आकर व्रत पर राज्य कीजिए